उपनिषद हिंदी अनुवाद अध्याय प्रथम खंड ब्रह्म की उपासना यद्यपि छठे और सातवें अध्याय में दिशा देश और कालादिभेद से रहित ब्रह्म सत एकमात्र अद्वितीय है आत्मा ही यह सब है ऐसा जाना गया है तथापि यह दिशा और देश आदि भेद युक्त वस्तु है ही इस प्रकार की भावना से युक्त बंदबुद्धि पुरुष कि बुद्धि सहसा परमार्थ संबंधि नहीं की जा सकती और ब्रह्म को जाने बिना पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती अतः उसका अनुभव होने के लिए हृदय कमल रूप देश का उपदेश करना आवश्यक है यद्यपि आत्म तत्व सत्य एकमात्र सम्यक ज्ञान का विषय और निर्गुण है तो भी मंदबुद्धि पुरुषों को उसकी सगुणता ही इष्ट है इसलिए उसके सत्य संकल्प गुणों से युक्त होने का प्रतिपादन करना आवश्यक है इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मोपासकों को स्त्री आदि विषयों से स्वयं ही उपरती होती है तो भी सहसा नहीं की जा सकती इसलिए ब्रह्मचर्यादि साधन विशेष का विधान करना भी आवश्यक है इसी तरह यद्यपि आत्मा का एकत्व जानने वालों की दृष्टि में गमन करने वाले गमन क्रिया और गंतव्य देश का अभाव हो जाने के कारण शारीरिक स्थिति की निमित्त भूत अविद्यादि का हो जाने पर उनकी विद्युत हुए वायु और जिनका ईंधन जल गया है तो भी जिनकी बुद्धि और गमना की वासना से युक्त है अपने हृदय देश स्थित गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले उन पुरुषों की शिरोग नाड़ी से होने वाली गति का प्रतिपादन करना आवश्यक है इसलिए अष्टम प्रपाठक का आरंभ किया जाता है दिशा देश गुण गति और फलभेद से शून्य जो परमार्थ सत अद्वितीय ब्रह्म है वह मंदबुद्धि पुरुषों को असत के समान प्रतीत होता है ये सन्मार्ग में स्थित हो तब धीरे धीरे मैं इन्हें परमार्थ सत को भी ग्रहण करा दूंगी ऐसा श्रुति मानती है श्लोक पहला अब इस ब्रह्मपुर के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, है। इसमें जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए अतः इसके पश्चात यह कहा जाता है कि यह जो आगे कहा जाने वाला दहर अर्थात छोटा सा कमलसदृश सदृश ग्रह है द्वारा पारादि से युक्त होने के कारण जो ग्रह के समान ग्रह है वह इस ब्रह्मपुर में ब्रह्म यानी परमात्मा के पूर्व में जैसा कि राजा का अनेकों प्रजाओं से युक्त पुर होता है उसी प्रकार यह शरीर भी आत्मा रूप अपने स्वामी का अर्थ सिद्ध करने वाली अनेकों इंद्रियो तथा मन और बुद्धि के युक्त पुर है अतः यह ब्रह्मपुर है जिस प्रकार में राजा का भवन होता है उसी प्रकार उस ब्रह्मपुर शरीर में एक सूक्ष्म ग्रह अर्थात ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान है जिस प्रकार की ग्राम शिला विष्णु की उपलब्धि की अधिष्ठान होती है ऐसा इसका तात्पर्य है इस अपने विकारभूत कार्य देह में सत्सजक ब्रह्म नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए जीवात्म भाव से अनुप्रविष्ट है यह कहा जा चुका है इसी से जिन्होंने इस हृदय कमल रूप भवन में अपने इंद्रिय वर्ग का उपसंहार कर दिया है उन बाह्य विषयों से विरक्त विशेषतः ब्रह्मचर्य एवं सत्य रूप साधनों से संपन्न तथा आगे बतलाए जाने वाले गुणों से युक्त पुरुषोत्तरा चिंतन किए जाने पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है ऐसा इस प्रकरण का तात्पर्य है इस सूक्ष्म ग्रह में दहर अत्यंत सूक्ष्म अंतराकाश यानी आकाश सदन का ब्रह्म है ग्रह सूक्ष्म होने के कारण उसके अंतर्वर्ती आकाश का सूक्ष्म सिद्ध होता है आकाश ही नाम रूप का निर्वाह करने वाला है ऐसा श्रुति कहेगी भी आकाश के समान अशरीर होने के कारण तथा सूक्ष्मत् और सर्वग तत्व में उससे समानता होने के कारण उस आकाश कहा गया है उस आकाश संज्ञक तत्व के, के भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसी की विशेष रूप जिज्ञासा करनी चाहिए अर्थात गुरु के आश्रय तथा श्रवण आदि उपायों से अन्वेषण करके उसका साक्षात्कार करना चाहिए ऐसा इसका तात्पर्य है श्लोक दूसरा उस गुरु से यदि शिष्यगण कहे कि इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म कमलाकार ग्रह है उसमें जो अंतरकाश है उसके भीतर क्या वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिए अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए तो इस प्रकार पूछने वाले शिष्य के प्रति वह आचार्य जो कहे इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से यदि शिष्य कहे अर्थात शंका करे किस प्रकार शंका करे इस परिचिन्न ब्रह्मपुर में जो यह अंतर्वर्ती सूक्ष्म ग्रह है उसके भीतर तो उससे भी आकाश आकाश है है तो उस कमलाकार ग्रह में में ही क्या क्या वस्तु वस्तु रह सकती सकती फिर उससे भी अल्पतर में जो हो ऐसी क्या वस्तु हो ऐसी है इस प्रकार यदि वे पूछे अभिप्राय यह है कि इस हृदय पुंडरी के भीतर जो आकाश है वह सूक्ष्म है उसमें क्या वस्तु हो सकती है अर्थात कुछ भी नहीं हो सकती यदि बेर के समान कोई वस्तु हो तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा करने से जिज्ञासु को फल भी क्या होगा अतः वहां जो खोज करने योग्य, करने योग्य योग्य अथवा जिज्ञासा वस्तु है उससे हमें कोई वाक्य है सुनो इस विषय में तुम जो कहते हो कि हृदयपुंड का अंतर्गत आकाश सूक्ष्म होने के कारण उसका अंतर्वर्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा वह ठीक नहीं मैंने हृदय कुंडरी आकाश आकाश को कमल कमल से यह नहीं कहा कि इसका है। है? है, तो क्या बात है? कमल सुक्ष्म है, उसका अनुवर्तन करने वाला उसका अंतर्वर्ती अंतकरण उस कुंडली का आकाश से परिचिन्न है जिन्होंने अपने इंद्रियों का उपसंहार कर लिया है उन तो योगियों को उस विशुद्ध अंतकरण में जल में प्रतिबिंब के समान तथा स्वच्छ तो दर्पण के रूप के रूप रूप समान विशुद्ध विज्ञान से से उसी बराबर उपलब्ध होता है। इसी उपाधि के कारण हमने यह कहा था कि इसका अंतर्वर्ती आकाश अंत रूप उपाधि के कारण सूक्ष्म है स्वयं तो तीसरा जिनका यह भौतिक आकाश है उतना ही हृदयांतर्गत आकाश है दुर्लोक और पृथ्वी ये दोनों लोक सम्यक प्रकार से इसके भीतर ही स्थित है इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों सूर्य और चंद्रमा ये दोनों तथा विद्युत और नक्षत्र एवं इस आत्मा का जो कुछ इस लोक में है और जो नहीं है वह सब सम्यक प्रकार से इसी में स्थित है बस अर्थ परिणाम में जितना यह भौतिक आकाश प्रसिद्ध है उतना ही यह हृदय अंतर्गत आकाश है जिसके विषय में की हमने अन्वेषण करना चाहिए तथा जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा कहा था यही नहीं ब्रह्म को आकाश के समान परिणाम वाला मानकर भी ऐसा नहीं कहा जाता तो फिर क्या बात है ब्रह्म के अनुरूप कोई अन्य दृष्टांत न होने के कारण ऐसा कहा जाता है प्रश्न किंतु ब्रह्म आकाश के समान ही नहीं है यह कैसे जाना जाता है उत्तर जिसने आकाश दिलो पर पृथ्वी को आवृत्त किया हुआ है उस इस आत्मा में आकाश उत्पन्न हुआ हे गार्गी इस अक्षर में ही आकाश है इत्यादि श्रुतियों से यह बात सिद्ध होती है यही नहीं इस बुद्धि के विशिष्ट ब्रह्माकाश के भीतर ही द्विलोक और पृथ्वी समाहित सम्यक प्रकार से स्थित है जिस प्रकार की नाभि में अरे ऐसा पहले कह ही चुके हैं, इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों भी स्थित है इत्यादि शेष वाक्य का तात्पर्य भी इसके समान है इस देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ इस लोक में है और जो कुछ आत्मीय रूप से इस समय नहीं है नष्ट हो गया है अथवा भविष्य में नहीं होगा ऐसा कहा जाता है वह सब एक प्रकार से इसी में स्थित है यह अत्यंत असत वस्तु से अभिप्राय नहीं है क्योंकि उसकी तो हृदय नहीं है और समस्त कामना भी सम्यक प्रकार से स्थित है तो जिस समय यह वृद्धावस्था को प्राप्त होता अथवा नष्ट हो जाता है उस समय क्या शेष रह जाता है किंतु यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से शिष्यगण कहे यदि इस ब्रह्मपुर में अर्थात ब्रह्म पूर्वपलक्षित अंतराकाश में यह सब सम्यक प्रकार से स्थित है तथा संपूर्ण तो क्या, क्या शंका आचार्य ने जिनका निरूपण नहीं किया उन कामनाओं को दृष्ट गण क्यों ब्रह्मपुर में स्थित बतलाते हैं समाधान यह दोष नहीं है इस लोक में जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है इस प्रकार आचार्य ने कामनाओं के विषय में कह ही ही कहा ही है। इसके सिवा सर्व शब्द से भी काम का कथन हो ही जाता है जब जिस समय के अपनाती है अथवा उसकी आयु का अक्षय प्राप्त होता है अथवा वह शस्त्र आदि से काटा जाता ध्वस विस्तृस यानी नाश को प्राप्त हो जाता है तो उससे भिन्न और क्या शेष रहता है अभिप्राय है कि घटका नाश होने पर घटस्थित दुग्ध दही और घृदादि के नाश के समान देह का नाश होने पर भी देह देहित उत्तर उत्तर कार्य पूर्व कारण का नाश होने के कारण नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार नाश होने पर उपरुक्त नाश से भिन्न और क्या रह जाता है अर्थात कुछ भी नहीं रहता ऐसा इसका तात्पर्य है शिष्य द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर श्लोक पांचवा उसे कहना चाहिए कि इस देह की जरावस्था से यह आकाशक ब्रह्म जीर्ण नहीं होता इसके वजह से उसका नाश नहीं होता यह ब्रह्मपुर सत्य है इसमें संपूर्ण कामनाएं सम्यक प्रकार से स्थित है यह आत्मा है धर्मा धर्म से शून्य है तथा जरा ही न मृत्यु ही न शोका रहित भोजन इच्छा रहित विपासा शून्य सत्य काम और सत्य संकल्प है जिस प्रकार इस लोक में प्रजा राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती है तो वह जिस जिस सन्निहित वस्तु की कामना करती है तथा जिस जिस देश का भूभाग्य की इच्छा करती है उसी उसी के आश्रित जीवन धारण करती है भाषा उस आचार्य को उनकी शून्य विषाणी बुद्धि की निवृत्ति करते हुए जीर्ण नहीं होता अर्थात देह के समान उसका विकार नहीं होता और न इसके बध अर्थात शस्त्रदि के प्रहार से यह नष्ट ही होता है जैसे कि शस्त्रादि के आघात से आकाश का नाश नहीं होता फिर उससे भी सूक्ष्म अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्म का देह एवं इंद्रिया के दोष से स्पर्श नहीं होता इस विषय में तो कहना ही क्या यह इसका तात्पर्य है देह एवं इंद्र के दोषो से ब्रह्म का स्पर्श क्यों नहीं होता इस बात का उल्लेख करना इस अवसर पर आवश्यक है परंतु प्रसंग का विच्छेदन न हो इसलिए यहां नहीं कहा जाता आगे इंद्र की आख्यायिका में इसका युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे यह ब्रह्म पुरुष अवितथ है ब्रह्म ही पुर अर्थात ब्रह्मरूपुर का नाम ब्रह्मपुर है।, ब्रह्मा के के है और वह तो मिथ्या ही है क्योंकि ऐसी श्रुति है, है ब्रह्म का विकार और मिथ्या होने पर भी इस देह रूप अंकुर कार्य में ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए इसे व्यावहारिक ब्रह्मपुर कहा गया है वास्तविक ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है क्योंकि यह संपूर्ण व्यवहार का आश्रय है अतः इस हृदय कुंडरी को उपलक्षित ब्रह्मपुर में संपूर्ण कामनाए जिन्हें पाना चाहते हैं वे सब की सब की इस अपने आत्मा में ही स्थित है इसलिए आपको उसकी प्राप्ति के उपाय का ही अनुष्ठान करना चाहिए और बाह्य विषयों की तुलना का परित्याग कर देना चाहिए ऐसा इसका तात्पर्य है यह आत्मा आपका स्वरूप है आप उसका लक्षण सुनिए अपहत पाप्मा जिसका धर्मा धर्म सज्ञ का पाप अपहत नष्ट हो गया है वह यह ब्रह्म अपहत पाप्मा है इसी प्रकार विजर जिसकी जरावस्था बीत गई है और मृत्यु भी नहीं शंका इस शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता यह बात तो पहले ही कही जा चुकी है फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है समाधान यद्यपि देह संबंधी जरा मृत्यु से उसका संबंध नहीं होता तो भी अन्य प्रकार से तो उसके साथ उसका संबंध हो ही सकता है इस आशंका की निवृत्ति के लिए ऐसा ऐसा कहा, एसा किया गया है, वह इष्टादि का वियोग होने के कारण जो मानसिक संताप होता है उसे शोक कहते हैं विज्ञ भोजन इच्छा से रहित और अपिपास पीने की इच्छा से रहित शंका किंतु अपहत द्वारा तो जरा से लेकर शोक पर्यंत सभी विशेषण प्रतिषिध हो जाते हैं क्योंकि उनके कारण का प्रतिषेध हो जाता है कारण वे सब धर्माधर्म के ही कार्य है विद्यमान -धर्म का तो रहते हुए भी उनका असत्मत्व तो सिद्ध होता है इसलिए इन दोनों का पृथक नि, प्रतिषेध निरर्थक ही है समाधान ठीक है ऐसा ही होता है किन्तु जिस प्रकार ईश्वर में धर्म के कार्यभूत आनंद से भिन्न ब्रह्म विज्ञान स्वरूप और आनंदमय है इस श्रुति के अनुसार स्वाभाविक आनंद है इसी प्रकार जरादि से भिन्न स्वाभाविक जरादी दुख का होना भी संभव है, ऐसी आशंका हो सकती है इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए धर्माधर्म से जरादि का पृथक प्रतिषेध करना उचित ही है जरादि का ग्रहण संपूर्ण दुखों के उपलक्षण के लिए है पाप निमित्त दुखों की अनंतता होने के कारण और उनमें से प्रत्येक का प्रतिषेध करना असंभव होने से संपूर्ण दुख का प्रतिषेध करने के लिए उसके अपहत का कामना हुआ करती है ईश्वर की कामनाएं तो उसी से विपरीत होती है इसी प्रकार जिसके काम के हेतुभूत संकल्प भी सत्य है वही ईश्वर सत्य संकल्प है ईश्वर के संकल्प और कामना चित्र के समान उसकी रूप से जानना चाहिए ही। यदि कहो कि उसे न जाने तो भी क्या दोष है तो इसमें जो दोष है वह दृष्टान्त पूर्वक सुनो <स्थ> इस लोक में जिस प्रकार प्रजा राजा के अनुशासक के अनुसार रहती है इस लोक में जिस प्रकार अपने से भिन्न कोई अन्य स्वामी मानने वाली प्रजा जैसी अपने स्वामी की आज्ञा होती है उसी प्रकार अनुवर्तन करती है अनुवर्तन करती है वह अपनी बुद्धि के अनुसार जिस जिस प्रत्यंत वस्तु की सन्निधि देश अथवा क्षेत्र भाग की कामना करती है उसी उसी प्रत्यंत दी की उपजीविनी होती है यह दुष्टांत पुण्य फलोपभोग में स्वतंत्र दोष के प्रति है पुण्य कर्मफलों का अनित्यत्व अब उस कर्म के, के लिए से दूसरा दृष्टांत दिया जाता है श्लोक छठा जिस प्रकार यहाँ कर्म से प्राप्त किया लोक क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परलोक में लोक हो जाता है। जो लोग इस सत्य कामनाओं को बिना जाने ही पर लोक होते उनकी लोक में जानकर परलोक में जाते हैं उनकी समस्त लोकों में यथे गति होती है भाषा तो जिस प्रकार इस लोक में अपने स्वामी के अनुशासन का अनुवर्तन करने वाली उन प्रजाओं का सेवादि कर्म से प्राप्त किया हुआ यह लोक जिनका उपभोग पराधीन है क्षीण अंतमान हो जाता है अब श्रुति करती है उसी प्रकार परलोक में अग्निहोत्रादी पुण्य कर्म से प्राप्त किया हुआ लोक भी जिसका उपभोग पराधीन है क्षीण ही हो जाता है उक्त दोष इन अनात्मविद्ताओं को ही प्राप्त होता है इस प्रकार श्रुति तद्य इत्यादि वाक्य से दोष का विषय दिखलाती है So, इस लोक में ज्ञान और कर्म के अधिकारी अर्थात योग्यता संपन्न होकर जो लोग शास्त्र और आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए उपरुक्त लक्षण वाले आत्मा को उनके उपदेश के अनुसार बिना जाने स्वात्म सवेद्यता को बिना प्राप्त किए इस देश से चले जाते हैं और जो इन उपर्युक्त सत्य सत्य संकल्प की कार्यभूत अपने करने वाली प्रजाओं की स्वतंत्रता रहती है और जो दूसरे लोग इस लोक में शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार आत्मा को जानकर स्वात्मा संवेद्यता को प्राप्त करके और उपरयुक्त सत्य कामनाओं को जानकर में जाते हैं उनकी इस लोक में राजा के समान संपूर्ण लोक में होती है। द्वितीय दहर ब्रह्मा की उपासना का फल यदि संपूर्ण लोक में किस प्रकार यथेज गति हो जाती है यह बतलाते हैं जिसने आगे बतलाए जाने वाले ब्रह्मचर्य आदि साधनों से संपन्न हो अपने हृदय में अर्थात ध्यान के द्वारा लक्षणों वाले साक्षात्म तो की तो उपस्थित होते हैं अर्थात उसके आत्म संबंधी हो जाते हैं उस पितृलोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है वह यदि देह छोड़ने पर पितृलोक की कामना वाला होता है पितर उत्पत्ति र्ताओं को कहते हैं सुख के हेतु रूप के कारण संबंधा से ही पितृगण समर्थित हो जाते हैं अर्थात आत्म संबंधित्व को प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध चित्त होने से ईश्वर के समान सत्य संकल्प होने के कारण वह उस पितृलोक के भोग से संपन्न हो संप का नाम है जैसे समृद्ध हो वह महनीय पूजित होता है अथवा वृद्धि को प्राप्त होता है यानी महिमा का अनुभव करता है श्लोक दूसरा और यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही माता ये उपस्थित हो जाती है उस तो मातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है श्लोक तीसरा और यदि वह भ्रातृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही भ्रातृग्रण वह उपस्थित हो जाते हैं उस भ्रातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है श्लोक चौथा और और यदि वह सखाओं के लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं उसे सखाओ के लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है श्लोक छठा और वही यदि वह गंधमाल्य लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गंधमाल्यदि वहां उपस्थित हो जाते हैं उस गंधमाल्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है श्लोक सत्वा और यदि वह अन्नपान संबंधी होता है श्लोक आठवा और यदि वह गीतवाद्य संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गीतवाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्य लोक से संपन्न हो महिमा को प्राप्त होता है श्लोक नवा और यदि वह त्रीलोक की कामना वाला होता है तो इसके संकल्प मात्र से ही स्त्रियां उसके पास उपस्थित हो जाती हैं उस से हुआ तो होता है शेष सब इसके क्योंकि दुख की हेतुभूता ग्राम सुकर आदि जन्मो की कारण स्वरूप माताओं के प्रति विशुद्ध चित्त योगी की इच्छा अथवा उनसे संबंध होना संभव नहीं है श्लोक दसवा यह जिस जिस प्रदेश की कामना करने वाला होता है और जिस इस भोग की इच्छा करने करता है वह सब उसके संकल्प से उस प्राप्त हो जाता है उसे संपन्न होकर वह महामया को प्राप्त होता है वह जिस जिस अंतयानी प्रदेश की कामना करने वाला होता है और उपर्वयुक्त भोग से भिन्न जिस भोग की इच्छा करता है वह इसका पाने के लिए अभिमत प्रदेश और भोग इसके संकल्प मात्रा से प्राप्त हो जाता है उससे अर्थात इच्छा के अभिघात और अभिमत पदार्थ के प्राप्ति से संपन्न होगा महिमा को प्राप्त होता है या इस प्रकार तो पहले कहा जा चुका है तृतीय आत्मध्यान रूप साधन के अनुष्ठान के प्रति साधक में उत्साह पैदा करने के लिए दया करने वाली श्रुति कहती है यह बड़े ही कष्ट की बात है कि अपने आत्मा में ही स्थित और प्राप्त होने योग्य भी पहला वे ये सत्यकाम काम अमृताछादन युक्त है सत्य होने पर भी अनुत मिथ्या उनका अपिधान आच्छादन करने वाला है क्योंकि इस प्राणी को जो जो संबंधी यहां से मरकर जाता है वह वह उसे फिर देखने के लिए नहीं मिलता वे ये सत्यकाम काम अमृता मिथ्या रूप आच्छादन वाले है अपने ही आश्रित रहने वाली उन आत्मस्थित कामनाओं का, का अनुत अपिधान है और वस्त्रादि विषयों में जो है, है। उसके कारण कारण होने होने वाला मिथ्या के कारण कहा जाता है। उनके कारण सत्य कामनाओं की प्राप्ति नहीं होती इसलिए यह अपिधान के समान अपिधान है वास्तविक अपिधान नहीं है मिथ्या अपिधान के कारण उनकी प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती सो बतलाया जाता है क्योंकि इस जीव का जो जो पुत्र पुत्र भाई भाई और इष्ट इष्ट इस इस लोक लोक से मर कर जाता है, अपने में में विद्यमान रहने पर पर भी भी उस अथवा को वह इच्छा करने पर भी, इस लोक में फिर देखने को नहीं पाता श्लोक दूसरा तथा उस लोक में अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक पुत्र को और जिन अन्य पदार्थों को यह इच्छा करते हुए प्राप्त भी नहीं करता उन सबको यह इस हृदया काशी स्थित ब्रह्म में जाकर प्राप्त कर लेता है क्योंकि यहाँ इसके ये सत्य काम अनुत से ढके हुए रहते हैं इस विषय में यह है जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए सूर्ण के खोजने खजाने को उस स्थान से अनभि पुरुष ऊपर ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्य प्रति लोक को जाती हुई उसे नहीं पाती क्योंकि यह अनुत के द्वारा हर ली गई है तथा इस विद्वान प्राणी को जो जीव इस लोक में जीवित पुत्र या आदि अथवा जो प्रेत मरे उन सबको यह इस हृदया में पहुंचकर उपयुक्त उपयुक्त विधि से प्राप्त कर लेता है क्योंकि यह उसके इस हृदया काश में ये उपरयुक्त सत्य काम मिथ्या से आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं अपने आत्मभूत ब्रह्म में विद्यमान रहने पर भी कामनाएं यहां उपलब्ध नहीं होती यह असंगत बात कैसे हो सकती है यह बताया जाता है इस विषय में यह दृष्टांत है। जिस प्रकार हिरण्य निधि हिरण्य सुवर्ण ही धरोहर रखने वाले पुरुषों द्वारा पुनः ग्रहण करने के लिए धरोहर रूप से निहित किया रख दिया जाता है इसलिए निधि है भूमि के नीचे निहित निक्षिप्त रखी हुई उस को जिस प्रकार उस निधि को, को भी नहीं जानते उसी प्रकार यह संपूर्ण विद्यावती प्रजा उपरुक्त हृदया काश सज्ञक का ब्रह्म को ब्रह्म यही लोक है उस ब्रह्म लोक को सुशुक्ति काल में प्रतिदिन जाने पर भी यह मैं इस समय ब्रह्मलोक का भाव को प्राप्त हो गया हूँ इस प्रकार नहीं उपलब्ध करती क्योंकि वह उपयुक्त अनुत से प्रत्युढ़ अर्थात विद्यादि दोषों द्वारा अपने स्वरूप से बाहर खींच ली गई है अतः यह बड़े कष्ट की बात है कि स्वायत्त होने पर भी जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती यह इसका तात्पर्य है श्लोक तीसरा वह आत्मा हृदय में है यह हृदय में है यही इसका निरुक्त व्युपत्ति है इसी से यह हृदय है इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्ग लोग को जाता है वह जो आत्मा है आत्मा है आत्मापात्मा इस प्रकार जिसका प्रकरण है उस आत्मा का ही श्रुति वह शब्द से स्मरण कराती है यह विवक्षित आत्मा हृदय पुंडर एक में आकाश शब्द से कहा गया है उस इस हृदय का यही निरुक्त निर्वचनपत्ति है अन्य नहीं क्योंकि आत्मा यह आत्मा हृदय में विद्यमान है हृदय है इस प्रकार हृदय इस नाम के निर्वचन की प्रसिद्धि से भी आत्मा अपने हृदय में है ऐसा जानना चाहिए ऐसा इसका अभिप्राय है अहरह प्रतिदिन इस प्रकार जानने वाला अर्थात यह आत्मा हृदय में है इस प्रकार जानने वाला पुरुष स्वर्गलोक हृदय को प्राप्त होता है शंका किल में सौम्य उस समय यह सत्य संपन्न हो जाता है ऐसा कहा गया है समाधान ठीक है ऐसा ही है तो भी कुछ विशेषता है जिस प्रकार विद्वान और अविद्वान सभी जीव सद ही है तथापि तू वह है इस प्रकार घोषित किया हुआ विद्वान मैं सत्य हूँ और कुछ नहीं इस प्रकार जानता हुआ सत्त ही हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि में विद्वान और अविद्वान दोनों ही सत्य को प्राप्त होते हैं तो भी केवल इस प्रकार जानने वाला ही स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है क्योंकि देहा देहपात होने पर भी विद्या का फल अवश्यम भावी है यही इसकी विशेषता है श्लोक चौथा यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है यह आत्मा है यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है ऐसा आचार्य ने कहा उस इस ब्रह्म का सत्य यह नाम है भाषा सुषुप्त काल में अपने आत्मा सत्य संपन्न हुआ पुरुष सम्यक रूप से प्रसन्न होता है अतः वह तथा स्वप्न के विषय और इंद्रियो के संयोग से प्राप्त हुई काली माँ को त्याग देता है इसलिए यद्यपि संप्रसाद शब्द संपूर्ण जीवों के लिए साधारण है तो भी इस प्रकार जानने वाला स्वर्गल को प्राप्त होता है ऐसा विद्वत संबंधी प्रकरण होने के कारण ऐसा संप्रसाद यह प्रयोग इस विद्वान के लिए ही आया है क्योंकि यहाँ सन्निहित के समान विशेष यत्न किया गया है इस प्रकार का विवेक होने के पश्चात वह विद्वान इस शरीर को त्याग कर इस शरीर से उत्थान कर अर्थात देहात्म बुद्धि को त्याग कर यहाँ आसन से उठने के समान शरीर से उठकर ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है क्योंकि स्वयं स्वरूपेण अपने स्वरूप से ऐसा विशेषण दिया गया है और अपने स्वरूप की प्राप्ति किसी अन्य स्थान से उत्थान करके की नहीं जाती क्योंकि यदि वह प्राप्तव्य हो तो स्वरूप ही नहीं हो सकता पर अर्थात परमात्म लक्षण विज्ञप्ति स्वरूप ज्योति को प्राप्त हो अर्थात आत्मस्थिति में पहुंचकर स्वकीय अर्थात अपने रूप से संपन्न हो जाता है इस स्वरूप प्राप्ति से अपररूप देह को ही विद्या के कारण आत्म भाव से समझता था। उसी की अपेक्षा से स्वयं रूपेण अपने स्वरूप से ऐसा कहा गया है अशरीरता ही आत्मा का स्वरूप है जिस अपने परम ज्योति स्वरूप को सम प्राप्त होता है वही आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा तात्पर्य है कि श्रुति ने जिस जिसे नियुक्त किया है उस आचार्य को शिष्य के प्रति ऐसा कहना चाहिए तथा यही अमृत अविनाशी भूमा है क्योंकि जो भूमा है वही अमृत है ऐसा कहा जा चुका है इसी से यह अभय है क्योंकि भूमा से भिन्न दूसरी वस्तु का अभाव है इसलिए यह ब्रह्म है उस इस ब्रह्म का यह नाम अभिधान है वह क्या है सत्य सत्य ही अविथ असदविलक्षण ब्रह्म है क्योंकि वह सत्य है वह आत्मा है ऐसा पहले कहा जा चुका है किंतु यह नाम किस लिए कहा गया है इस पर कहते हैं उसकी उपासना विधि की स्तुति के लिए शोक पांचवा वे ये सकार तकार और यम तीन अक्षर है उसमें जो सकार है वह अमृत है जो तकार है वह मर्त्य है और जो यम है उससे से वह दोनों का नियमन करता है क्योंकि इससे वह उन दोनों का नियमन करता है इसलिए यम, इस प्रकार जानने वाला प्रतिदिन ही को जाता है। ये वे ब्रह्म के तीन नामाक्षर है सो ती और यम अर्थात सकार तकार और यम तकार में जो इकार है वह उच्चारण मात्र के लिए अनुबंध है क्योंकि पीछे ह्रस्व इकार से ही उसका निर्देश किया गया है उसमें से वहां जो सत्य यानी सकार है वह अमृत है सद्ब्रह्म है अमृत का वाचक होने के कारण अमृत रूप सकार का ही किया गया है तथा जो ती यानी तकार है वह मृत्य है और जो यम अक्षर है उस अक्षर से अमृत और मृत्य सजक पहले दोनों अक्षरों का प्रयोग करने वाला उसका नियमन करता है अर्थात उसके नियमन स्वभाव से उन्हें वशीभूत करता है क्योंकि इस अक्षर के द्वारा इन दोनों का नियमन करता है इसलिए यह यम है इस यम अक्षर के द्वारा वे तो दोनों अक्षर संयत से दिखाई देते हैं ब्रह्मा के नाम के अक्षरों का भी यह अमृतत्वादी धर्मवान होना परम सौभाग्य है फिर नामी के विषय में तो कहना ही क्या है इस प्रकार उसके उपासित्व के लिए ब्रह्म के नाम का निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की जाती है उस नामी को जानने वाला एवं वित कह है वह एवं वित इस प्रकार जानने वाला नित्य प्रति स्वर्ग लोग को जाता है ऐसा अर्थ पहले कहा ही जा चुका है खंड चौथा की उपासना अर्थ यह जो आत्मा है वह इन लोगों के असंभेद पारस्परिक असंघर्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है इस सेतु का दिन अतिक्रमण नहीं करते इसे ना जरा न मृत्यु न शोक और न सुकृत या दुष्कृत हो सकते हैं संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप शून्य है उपरयुक्त लक्षणों वाला जो सम प्रसाद है उसके स्वरूप की आगे कहे जाने वाले पहले कहे हुए तथा बिना कहे हुए गुणों से ब्रह्मचर्य रूप साधन से संबंध कराने के लिए पुनः स्तुति की जाती है यह जो उपरुक्त लक्षणों वाला आत्मा है वह सेतु के समान सेतु है, विध्रुति विशेषता धारण करने वाला है कर्ता जीव के अनुरूप विधान करने वाले इस आत्मा के द्वारा ही सारा जगत वर्णाश्रमादि क्रिया कारक और फलादि भेद के नियम द्वारा धारण किया गया है क्योंकि ईश्वर द्वारा धारण न किए जाने पर यह विश्व नष्ट हो जाता इसलिए वह से कर्ता और कर्मफल के आश्रयभूत इन भूलोक आदि लोकों के असंभेद अविदारण अर्थात अविनाश रक्षा के लिए यह सेतु है यह सेतु किस विशेषण वाला है इस प्रश्रुति कहती है परिचे परिचे पर है उस प्रकार यह काल परिचद नहीं है ऐसा इसका अभिप्राय है जैसा कि जिस परमात्मा से नीचे संवत्सर दिनों के रूप में परिवर्तित होता रहता है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है इसी से इसे जरा नहीं तरती अर्थात प्राप्त नहीं होती इसी प्रकार न मृत्यु न शोक न सुकृत दुष्कृत और न धर्माधर्म ही प्राप्त होते हैं यहाँ तरण शब्द से प्राप्ति अभिप्रेत है अतिक्रमण नहीं क्योंकि आत्मा कारण है और कार्य के द्वारा कारण का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता दिन और रात्रि आदि ये सब के ही कार्य है और अन्य के द्वारा अन्य की ही प्राप्ति अथवा अतिक्रमण <coughs> किया जाता है अपने द्वारा अपनी ही प्राप्त अतिक्रमण नहीं किया जाता घटके द्वारा मृत्यु का प्राप्त या अतिक्रांत नहीं की जा सकती यद्यपि पहले आत्मा पहत पापमा इत्यादि वाक्य से पाप आदि का प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि तो यहां यह विशेषता है कि न तो इस नाक्य से आत्मा के प्राप्ति विषय प्रतिषेध किया जाता है सामान्य रूप से जरादि का पूर्वक्त दिन और रात्रि आदि तथा अन्य पदार्थ अन, सभी पाप जाते हैं। अतः वे इस आत्मा से इसे प्राप्त किए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि यह ब्रह्मलोक है जिसमें ब्रह्म ही लोक है अपोहत पाप कहा गया है क्योंकि पाप के कार्य अंतवादी शरीरवान को ही होते है अशरीर को नहीं श्लोक दूसरा इसलिए इस सेतु तो को तर्कर पुरुष अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता विद्ध होने पर भी अविध होता है उपतापी होने पर भी अनुपतापी होता है इसी से इस सेतु को तर्कर अंधकार रूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाश स्वरूप है इसी से इस आत्मा को तरकर प्राप्त होकर देहवान होने होने के समय पहले अंधा पर अविध हो जाता है इसी तथा देहवान, देह हो हो देहवान होने के ही समय उपतापी रोगादी उपताप वाला होने पर भी अनुपतापी हो जाता है इसके सिवा क्योंकि इस आत्मा रूप सेतु में दिन रात का अभाव है इसलिए इस से दुख कर प्राप्त होकर नक्त रात्रि भी संपूर्ण दिने ही हो जाती है। यह है यह कि विद्वान के लिए के लिए वह दिन समान ज्योतिष स्वरूप दिन अर्थात सर्वदा एक रूप ही हो जाता है क्योंकि यह ब्रह्मलोक अपने स्वाभाविक रूप से सत्कृत विभा सदा भस्मान अर्थात सदा एक रूप है श्लोक तीसरा वहां ऐसा होने के कारण जो इस ब्रह्म को ब्रह्मचर्य के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनुसार जानते हैं उन्हीं को यह ब्रह्म प्राप्त होता है तथा उनकी संपूर्ण लोक में यथे गति हो जाती है ऐसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्म को ब्रह्मचर्य स्त्री विषय तृष्णा के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अंतर जानते है अर्थात स्वात्मा संवेद्यता को प्राप्त कराते है ब्रह्मचर्य रूप धन संपन्न ब्रह्मोपासकों को ही यह ब्रह्म प्राप्त होता है अन्य स्त्री विषयक संपर्क जनित तृष्णाओं तो वालों को ब्रह्मोपासक होने पर भी इसकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा इसका तात्पर्य है तो उनकी संपूर्ण लोक में स्वेच्छा गति हो जाती है इस प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है अर्थ अभिप्राय यह है कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकों का परम साधन है खंड पांचवा यज्ञादि में ब्रह्मचर्य दृष्टि जिस आत्मा की सेतुत्वादी गुणों से स्तुति की गई है उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान से इतर ज्ञान के सहकारी साधन ब्रह्मचर्य का विधान करना आवश्यक है इसी से श्रुति कहती है तथा उसकी कर्तव्यता के लिए यज्ञादि रूप से उसकी स्तुति करती है श्लोक पहला अब लोक में जिस यज्ञ परम पुरुषार्थ का साधन कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उस ब्रह्म को प्राप्त होता है और जिसे इष्ट ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है अब जिसे यज्ञ ऐसा कहा जाता है अर्थात लोक में जिसे शिष्ट पुरुष परम पुरुषार्थ का साधन बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है यज्ञ का भी जो पद है उसे ब्रह्मचर्यवान पुरुष प्राप्त करता है इसलिए यज्ञ ब्रह्मचर्य ही समझना चाहिए। किस प्रकार है? इस कहती है, इस कहती क्योंकि जो ज्ञानवान है, वह उस को जो कि परंपरा से यज्ञ का भी स्वरूप है ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त करता है अतः यह भी ब्रह्मचर्य ही है योग्यता इस अक्षरों की अनुवृत्ति होने के कारण ब्रह्मचर्य को ही यज्ञ गया है तथा जिसे इष्ट ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है किस प्रकार पुरुष उस ईश्वर को ब्रह्मचर्य साधन से ही जन कर पूजकर अथवा आत्मा विषय कर उस आत्मा को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेशानुसार साक्षात जानता है उस ईषणा के कारण इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है श्लोक दूसरा ही जा कहा जाता है है वह भी ब्रह्मचर्य क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सत्य परमात्मा से अपना त्राण प्राप्त करता है इसके सिवा जिसे मौन कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आत्मा को जानकर पुरुष मान करता है शर्त तथा जिसे सत्यायण ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि पूर्वोक्त यज्ञ और इष्ट के समान ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही पुरुष सत्य परमात्मा से अपनी रक्षा कराता है अतः सत्रायण नामो वाला भी ब्रह्मचर्य ही और जिसे मौन कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप साधन से युक्त हुआ ही साधक शास्त्र और आचार्य से आत्मा को जानकर फिर मनन अर्थात करता है तथा तो जिसे अनाशकायन नष्ट न होना कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जिसे साधक ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता और जिसे अरण्यायन ऐसे कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि इस ब्रह्मलोक में अर और ये दो समुद्र है यहां से तीसरे लोक में अरम सरोवर है सोमसवन नाम का अश्वत्थ है वहाँ ब्रह्म की अपराजिता पूरी है और प्रभु का विशेष रूप से निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मंडप है तथा जिसे अनाशकायन ऐसा कहते है वह भी ब्रह्मचर्य ही है जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त करता है ब्रह्मचर्य रूप साधन वाले पुरुष का वह आत्मनष्टन नहीं होता अतः अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है और जिसे अरण्यायन वनवास ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है ब्रह्मचर्यवान पुरुष अर और नामक दो समुद्रों के प्रतिगमन करता है इसलिए ब्रह्मचर्य अरण्यायन है जो ब्रह्मचर्य ज्ञान स्वरूप होने के कारण यज्ञ है इशणा के कारण इष्ट है सत्य ब्रह्म से रक्षा कराने के कारण सत्रण है मनन करने के कारण मौन है नष्ट न होने के कारण अनाशकायन है और अर एवं अण्यो इन अर्णवों को गमन करने के कारण अरण्ययन है इस प्रकार के पुरुषार्थ के महान साधनों द्वारा स्थिति किया जाने के कारण ब्रह्मचर्य ज्ञान का परम सहकारी कारण है यह है कि त्पर्यविद्या को इसकी रक्षा करनी चाहिए उस ब्रह्मलोक में तीसरे तो इस से करने पर भूलोक और अंतरिक्ष की अपेक्षा तीसरे दुलोक में प्रसिद्ध अर और अण्यों ये दो समुद्र अथवा समुद्र के समान दो सरोवर है तथा तो वहीं पर अर इरा अन्य को कहते हैं तन्मय अर्थात मंड उससे भरा हुआ मदीय अपना उपयोग करने वालों को मद उत्पन्न करने वाला, है। वही वाला अश्वत्थ वृक्ष हैवन है। करने वाली अमृतस्त्र वृक्ष है वहा उस ब्रह्म लोक में ही ब्रह्मचर्य रूप साधने से साधन से रहित अर्थात ब्रह्मचर्य साधन वनों से भिन्न पुरुषों द्वारा जो नहीं जीती जा सकती ऐसी ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ की अपराजिता नामवादी पूरी है तथा प्रभु प्रभु के द्वारा विशेष रूप से निर्मित विमित मंडप है ऐसा समझना चाहिए। श्लोक उस ब्रह्म ब्रह्मलोक में जो लोग ब्रह्मचर्य के द्वारा इन उण्यों दोनों समुद्रों को प्राप्त करते हैं उन्हीं को इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है उनकी संपूर्ण लोक में यथे गति हो जाती है शर्त उन ब्रह्मलोक में जो ये और औरान, नाम वाले दो समुद्र कहे गए हैं, इन्हें जो ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हीं को उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है तथा उन ब्रह्मचर्य साधन संपन्न ब्रह्मविताओं की संपूर्ण लोक में यथे गति हो जाती है ब्रह्मचर्य में तत्पर्य रहने वाले अन्य बाह्य विषया बुद्धि पुरुषों की स्वेच्छा गति कभी नहीं होती यहाँ कुछ लोगों का मत है कि जिस प्रकार तुम इंद्र हो तुम यम हो तुम वर्ण हो इत्यादि वाक्य से किसी परम पूजन पुरुष की स्तुति की जाती है उसी प्रकार इष्टादि शब्दों से केवल स्त्री आदि विषय संबंध ने की निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है तो फिर क्या है इस पर वे कहते हैं ज्ञान मोक्ष का साधन है अतः इष्टादि शब्दों से उसकी स्तुति की जाती है परंतु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि स्त्री आदि बाह्य विषयों की तुष्णा द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है उन्हें प्रत्येक विषय के विवेक ज्ञान होना संभव नहीं है यह बात स्वयं ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया इसलिए होती है अतः ज्ञान के सहकारी कारण स्त्री आदि विषय संबंधित तृष्णा की निवृत्ति रूप साधन का विधान करना ही चाहते चाहिए इसलिए उसकी स्तुति करना भी उचित है शिष्य किंतु ब्रह्मचर्य की यज्ञादि रूप से स्तुति की गई है इससे का पुरुषार्थ साधनत्व प्रतीत होता है ऐसे अभिप्राय से यज्ञादि के द्वारा ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं की जाती तो फिर क्या बात है उनकी प्रसिद्ध पुरुषार्थ साधनत्व की अपेक्षा से ही स्तुति की जाती है जिस प्रकार की इंद्राद्य रूप से राजा की इससे यह नहीं होता कि जहाँ इंद्रादी का व्यापार है वही वही राजा राजा का भी भी है, है, अर्थात जो काम देवगण करते हैं, करता है। उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए भला सोचो तो ये जो ब्रह्मलोक संबंधी समुद्र आदि और संकल्पजनित जनित पितृलोकादि के भोग है वे जैसे कि इस लोक में समुद्र वृक्ष पुरी और सुवर्ण में देखे जाते हैं उन्हीं के समान पृथ्वी और जल के विकार है अथवा केवल मानसिक प्रतिमा है शिष्य यदि वे पृथ्वी और जल के विकार पदार्थ ही हो तो इसमें क्या आपत्ति है गुरु, उनका स्थित होना संभव नहीं है तथा तो पुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्म में जो शरीर आदि है वे मनोमय है इस वाक्य से विरोध आएगा तथा तो शोक है शीत स्पर्श रहित है इत्यादि श्रुतियों से भी विरोध होगा शिष्य किंतु उन्हें मानसिक मानने पर भी समुद्र नदिया सरोवर वापी कूप, यज्ञ, वेद और मुर्तिमान होकर ब्र के समीप उपस्थित रहते हैं ऐसे अर्थवादी पुराण स्मृति से विरुद्ध आएगा गुरु यह बात नहीं है क्योंकि मूर्तिमान होने पर तो उन समुद्र आदि के प्रसिद्ध रूपों का वहां गमन होना संभव नहीं है इसलिए समुद्रा की समुद्रादि के प्रसिद्ध रूप से भिन्न सागरादि द्वारा ग्रहण किया हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्म में गमन करने वाला है ऐसी कल्पना करनी चाहिए तथा मनुष्य में भी वैसी ही कल्पना होने के कारण जैसी प्रसिद्धि है वैसी ही आकार वाली मानसिक पुरुष स्त्री आदि मूर्तियों की कल्पना करनी चाहिए क्योंकि मानस देह के साथ तद ही उनका संबंध होना संभव है स्वप्न में पुरुष एवं स्त्री आदि की मूर्तियां मानसिक आकार वाली ही देखी भी गई है शिष्य किंतु वे तो मिथ्या ही है ऐसा होने पर वे ये सत्य काम है इस श्रुति से विरोध आएगा गुरु नहीं इस श्रुति से कोई विरोध नहीं आ सकता क्योंकि मानसिक अनुभव का सत्य होना संभव है क्योंकि स्वप्न में मानसिक प्रकृतियां ही स्त्री पुरुष आदि आकार वाली दिखलाई देती है शिष्य किंतु स्वप्न में दिखलाई देने वाली पदार्थ तो जागृति की वासना रूप ही है वहां स्वप्नावस्था में वास्तव में तो स्त्री आदि है ही नहीं गुरु यह तुम बहुत कम बता रहे हो जागृत काल के विषय भी तो सर्वथा मानसिक प्रतीतियों से ही निष्पन्न हुए हैं क्योंकि जागृतकालीन विषय सबकेण से निष्पन्न तेज अप और ही है समकृपताम दयावा पृथ्वी पृथ्वी और की की कल्पना की इत्यादि स्थान पर यही कहा गया है है है कि संपूर्ण संपूर्ण लोक तथा श्रुतियों में में जिस प्रकार नाभि अरे समर्पित इत्यादि दृष्टांत से उन सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मा से ही बदलाई गई है तथा उसी में उनके लय और स्थिति भी बतलाये गए हैं अतः बीज और अंकुर के समान मानसिक और बाह्य विषयों का एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव माना ही जाता है यद्यपि बाह्य पदार्थ ही मानसिक है और मानसिक पदार्थ ही बाह्य है तो भी स्वात्मा में उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता शिष्य किंतु स्वप्न में देखे हुए विषय तो जागृत पुरुष के लिए मिथ्या हो जाते हैं गुरु यह ठीक है किंतु उनका मिथ्यात्व जागृत ज्ञान की अपेक्षा से है स्वतः नहीं इसी प्रकार स्वप्न प्रज्ञान की अपेक्षा जागृत काल में देखे हुए विषयों का मिथ्यात्व है स्वतः नहीं संपूर्ण पदार्थों का जो विशेष आकार मात्र है वही मिथ्या क्योंकि वाणी पर अवलंबित विकार नामधे नाम मात्र और मिथ्या है बस तीन रूप ही सत्य है वे तीन रूप भी आकार विशेष होने से स्वतः तो मिथ्या ही है किन्तु सन्मात्र रूप से सत्य है सदात्मा का कर होने से पूर्व तो स्वप्न दृश्य पदार्थों के समान अपने क्षेत्र में भी वे सब सत्य ही है इसलिए किसी प्रकार का विरोध संभव नहीं है अतः ब्रह्मलोक लोग पित्र आदि काम मानसिक ही है बाह्य विषय भोगों के समान अशुद्धि रहित होने के कारण वे शुद्धांत करण के संकल्प से होने वाले है इसलिए ईश्वर के संकल्प अत्यंतिक सुखमय और सत्य होते हैं ऐसा इसका तात्पर्य सत्य वास्तविक आत्मा है ऐसा बोध होने पर भी वे रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान सदात्म रूपता को ही प्राप्त हो जाते हैं इसलिए सत्य स्वरूप से वे सत्य ही रहते हैं खंड छहवा हृदय नाड़ी और सूर्य रूप मार्ग की उपासना जो पुरुष ब्रह्मचर्यादी साधन से संपन्न और बाह्य विषयों की से निवृत्त होकर अपने हृदय कमल में विराजमान ब्रह्म की उपासना करता है उसकी यह मुर्धन्य नाड़ी के द्वारा गति बतलानी है इसलिए इस नाड़ी खंड का आरंभ किया जाता है श्लोक पहला अब ये जो हृदय की नाड़िया है वे पिंगल वर्ण रसकी है वे शुक्ल नील पीत और लोहित रसकी है क्योंकि यह आदित्य पिंगल वर्ण है यह शुक्ल है यह नील है यह पीत है और यह लोहित वर्ण है अब आए, आगे कहे जाने वाले ब्रह्मपाशना के आश्रयभूत इस कुंडरी का कार्य हृदय की जो उससे संबद्ध नाड़िया आदित्य मंडल से किरणों के समान उस हृदय रूप मास से सब और निकाली हुई है वे पिंगला नामक एक वर्ण विशेष से युक्त अणिमा अर्थात सूक्ष्म रस की है तात्पर्य यह है कि वे उस रस से पूर्ण होकर ही रहती है इसी प्रकार वे शुक्ल नील पीत और लोहित रस से पूर्ण है इस प्रकार पूर्ण पद का सर्वत्र अध्याहार करना चाहिए पित्त संज्ञक सौर तेज से परिवक्त हुए थोड़े से कप से संपर्क होने पर पित्त नामक सौर तेज पिंगल वर्ण हो जाता है वही वाद की अधिकता होने पर नीला हो जाता है और कफ की अधिकता होने पर वही ये शुक्ल हो जाता है कफ की वाद की समता होने पर वह पीला हो जाता है और रक्त की अधिकता होने पर लोहित अथवा वैदिक शास्त्र से इन वर्ण विशेषों का ये किस प्रकार होते हैं ऐसा अन्वेषण करना चाहिए किंतु श्रुति का तो यही कथन है कि आदित्य के संबंध से ही नाड़ियों में अनिस्त हुए उस उत्तेज के ये वर्ण विशेष हो जाते हैं यह किस प्रकार इस पर कहते हैं यह आदित्य वर्णता पिंगल है यह आदित्य शुक्ल भी है तथा यही नील है, यही पीला है पीला और यही लोहित भी है शरीर के भीतर नाड़ियों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होता है इस विषय में श्रुति दृष्टांत देती है श्लोक का दूसरा इस विषय में यह दृष्टांत है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ इस और उस दूरवर्ती इन नाड़ियों में व्याप्त है तथा जो इन नाड़ियों से निकलती है वे इस आदित्य में व्याप्त है इस विषय में ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार लोक में कोई महान यानी विस्तीर्ण मार्ग अर्थात महापथ तथा तो व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती और उसे दूरस्थ दोनों ग्रामों को जाता है इस प्रकार जैसा कि यह दृष्टान है कि महापथ दोनों ग्रामों में प्रवेश करता है यह सूर्य की किरणें दोनों लोकों में आदित्य मंडल में और इस पुरुष में जाती है अर्थात महापथ के समान दोनों जगह प्रवेश किए हुए हैं इस प्रकार प्रवेश किए हुए वे इस आदित्य मंडल से फैलती है और शरीर में उन उपर्युक्त पिंगलादि वर्णों वाली नाड़ियों में गत प्रविष्ट होती होती, है, है। तथा इन नाडियों से व्याप्त होकर आदित्य मंडल में प्रवेश करती रश्मि शब्द, स्त्रीलिंग और लिंग दोनों लिंगों वाला होने के कारण उस, उनके लिए पहले ताहा सर्वनाम का प्रयोग होने पर भी पीछे ते ऐसा कहा गया है श्लोक तीसरा ऐसी अवस्था में जिस समय वह सोया हुआ भली प्रकार लीना हुआ पुरुष प्रकार से प्रसन्न होकर नहीं देखता उस समय यह यह इस में चला जाता जाता है है तब तब इसे कोई नहीं करता और तेज़ से व्याप्त हो जाता है उस अवस्था में ऐसा होने पर जहा जिस समय यह जीव इस स्वप्नावस्था अर्थात निद्रा को प्राप्त होकर सो जाता है निद्रा दो प्रकार की है इसलिए यह समस्त ऐसा विशेषण दिया गया है त्पर्य यह है कि जिस समय वह जिसकी संपूर्ण इंद्रिय का उपसंहार हो हो गया है ऐसा जाता है ऐसा जाता इसलिए बाह्य विषयों के संपर्क से प्राप्त हुई का अभाव के यह प्रकार से होता है तात्पर्य है इसलिए यह स्वप्न विषयाकार से भाषित होने वाला मानसिक स्वप्न प्रत्यय को नहीं जानता अर्थात तो उसका अनुभव नहीं करता जिस समय इस प्रकार से हो जाता है उस समय सूर्य के तेज पूर्ण हुई इन पूर्वोक्त नाड़ियों में अर्थात होता है। तात्पर्य द्वार नाड़ियों से हृदया में पहुंच जाता है सत्संपत्ति सत को प्राप्त हो जाने के सिवा और कहीं स्वप्न का आदर्शन नहीं होता इस सामर्थ्य से नाड़ीशु इस पद में जो सप्तमी विभक्ति है उसे नाड़ी भी इस प्रकार तृतीया के रूप में बदल ली जाती है सतकु प्राप्त हुए उस प्राणी को कोई भी धर्माधर्म पाप धर्माधर्म रूप पाप स्पर्श नहीं करता क्योंकि उस अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है जो जीव देह और इंद्रियों से विशिष्ट है उसी को सुख दुख रूप अपने कार्य प्रदान करके पाप स्पर्श कर सकता है सत को प्राप्त हुए स्वरूपावस्थित आत्मा को स्पर्श करने का कोई भी पाप साहस नहीं कर सकता क्योंकि वह उसका विषय विषय नहीं है है अन्य ही अन्य का हुआ करता है। और सत्को प्राप्त हुए जीव का किसी से भी किसी भी कारण से अन्यत्व है नहीं आत्मा का जागृत या स्वप्नावस्था को प्राप्त होना तथा बाह्य विषयों को अनुभव करना ही स्वरूप से चुत होना है क्योंकि विद्यारूप काम और कर्म का बीज ब्रह्म विद्यारूप अग्नि से दग्ध न होने के कारण ही रहता है ऐसा हम छठे अध्याय में ही कह चुके हैं उसी पर यह भी विश्वास करना चाहिए जिस समय यह जीव इस प्रकार सो जाता है उस समय सब और से नाड़ी के अंतर्गत और तेज से संपन्न व्याप्त हो जाता है इसलिए तब इसकी इंद्रिया बाह्य विषय के भोग के लिए आदि नाड़ियों के द्वारा विशेष रूप से, अर्थात निरुद्ध हो जाती है। इसी से इंद्रियों का निरोध हो जाने के कारण अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ यह जीव स्वप्न नहीं देखता ऐसा होने पर श्लोक चौथा अब जिस समय यह जीव शरीर की दुर्बलता को प्राप्त होता है उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए बंधुजन कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो क्या तुम मुझे जानते हो वह जब तक इस शरीर से उत्क्रमण नहीं करता तब तक उन्हें जानता है अब जिस समय यह देववृत्त नामक पुरुष विशेष अबलिमान रोग आदि के कारण अथवा जलादि के कारण देह की दुर्बलता कृष्णता को प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात जिस समय यह मरणासन होता है उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए बंधुजन कहते हैं क्या तुम मुझे अपने पुत्र को जानते हो क्या तुम मुझे अपने पिता को पहचानते हो इत्यादि बहिर्गत नहीं होता तब तक उन पुरुष पुत्रादि को पहचानता है श्लोक पांचवा जिस समय यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय इन किरणों से ही ऊपर की ओर चढ़ता है वह ओम ऐसा कहकर आत्मा का ध्यान करता हुआ उर्ध्वलोक अथवा अधोलोक को जाता है वह जितनी देर में मन जाता है उतनी ही देर में आदित्य लोक में पहुंच जाता है वह आदित्य निश्चय ही लोक द्वार है यह विद्वानों के लिए ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति का द्वार है और अविद्वानों का निरोध स्थान है फिर जिस समय एक तह शब्द क्रिया विशेषण है यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है तब वह अज्ञानी अपने कर्मों के अनुसार उपार्जित लोकों के प्रति इन उपयुक्त किरणों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है तथा दूसरा जो उपर्युक्त साधनों से संबंधित ज्ञानी निर्गुणोपासक है वह ओंकार के द्वारा पूर्ववत आत्मा का ध्यान करता हुआ तात्पर्य यह है कि यदि वह विद्वान होता है तो ऊर्ध्व लोकों को और अविद्वान होता है तो अधो लोगों को मीयते अर्थात जाता है वह उत्क्रमण करने वाला विद्वान जितनी देर में मन जाता है, है आदित्य लोक में जाता पहुंचता है तात्पर्य शीघ्र चलता है इससे यह बतलाना आवश्यक नहीं है कि उतने ही समय में पहुंचता है वह आदित्य लोक में क्यों जाता है यह बतलाया जाता है यह जो आदित्य है वह निश्चय ही <coughs> ब्रह्मलोक का प्रसिद्ध द्वार है उस द्वारा भूत आदित्य के द्वारा विद्वान ब्रह्म को जाता है अतः इस द्वारा से विद्वान ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह विद्वानों का प्रपदन है निरोधन का नाम निरोध है इस आदित्य से अविद्वानों का निरोध होता है इसलिए यह निरोध है तात्पर्य यह है कि अविद्वान लोक सौर तेज के द्वारा देह में ही निरुद्ध होकर मृधन्य नाड़ी से उत्क्रमण नहीं करते जैसे कि इत्यादि आगे के मंत्र से सिद्ध होता है श्लोक छहवा इस विषय में यह मंत्र है हृदय की हृदय की एक सौ एक नाड़िया है उसमें से एक मस्तक की ओर निकल गई है उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृत्व को प्राप्त होता है शेष इधर उधर जाने वाली नाड़िया केवल उत्क्रमण का कारण होती है उत्क्रमण का कारण होती है उनसे अमृत की प्राप्ति नहीं होती उस इस अर्थ में यह श्लोक यानी मंत्र है मांस के पिंड से संबंध रखने वाली सौ और एक अर्थात एक ऊपर सौ प्रधान नाड़िया है प्रधानता इसलिए कहा कि देह की नाड़ियों का कोई अंत नहीं है उसमें से एक अमृा की ओर निकल गई है उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृतत्व अमृत भाव को प्राप्त होता है तथा अन्न नाड़िया विश्वक नाना वाली अर्थात इधर उधर जाने वाली और ऊर्ध्वगामी है वे संसार प्राप्ति के द्वारा भूत है अमृतत्व की हेतुभूत नहीं है तो फिर कैसी है वे उत्क्रमण अर्थात प्राण प्रयाण के लिए ही होती है ऐसा इनका तात्पर्य है उत्क्रमणे भवन इस पद की दुरुपति प्रकरण की समाप्ति सूचित करने के लिए है छठा खंड समाप्त अध्याय अठवा प्रथम भाग समाप्त